ano shoot talk sahib mel sahib bhai number 7 pehla verse khamosh nazar छूटे दिल से हम अपनी कहानी कहते हैं बहते हैं आंसू बहते कल तक इन सोनी आंखों में शबनम थी चांद सितारे थे ख्वाबों की गमक थी कलिया थी दिलकश रंगीन नजारे थे पर अब हमको मालूम नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं कृपा कर पता बताएं दीपक शर्मा जीवन दो ढंग से जिया जा सकता है एक ढंग तो है नींद का वहां मीठे सपने पर सपने ही सपने जो टूटेंगे ही टूटेंगे आज नहीं कल कल नहीं परसों देर अबेर की बात है और जब टूटेंगे तो गहन उदासी छोड़ जाएंगे जब टूटेंगे तो पतझड़ छा जाएगा। जीवन हास से गया सपनों में और मौत द्वार पे खड़ी हो जाएगी एक और भी जीवन को जीने का ढंग है वही वास्तविक ढंग है वह है जागकर जीना सपनों से मुक्त होकर जीना फिर आनंद की वर्षा है फिर अमृत की बूंदा बांधी है फिर फूल खिलते हैं और खिलते ही चले जाते हाथ ही नहीं भरते प्राणों का आकाश भी फूलों से भर जाता है अधिकतर लोग सोए सोए ही जीते इसलिए तुम जिस कहानी की बात कह रहे हो वो सब की कहानी है आकांक्षाएं अपेक्षाएं वासनाएं ऐसा कर लू वैसा कर लू हार ही होने वाली है पराजय ही हाथ लगेगी क्योंकि जीवन का शाश्वत नियम ही तुम नहीं समझे कि तुम अलग नहीं हो इस अस्तित्व के साथ एक हो इस अस्तित्व के ही साथ बहो तुम्हारे सपने तुम्हें अलग तोड़ते तुम्हारे सपने तुम्हें पृथक होने की भ्रांति देते ऐसा लगता है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ होना है और ध्यान रहे लहर स्वयं क्या होगी कैसे होगी सागर के साथ रहे तो सब कुछ अलग थलग माने कि फिर हाथ पीड़ा ही लगेगी संताप ही लगेगा नदी तो जाती हो पूरब की तरफ और नदी की एक लहर कल्पना करने लगे पश्चिम की तरफ जाने की नदी के विपरीत जाने की त्योहारे की इसमें कसूर नदी का नहीं है इसमें भ्रांति है लहर की कि मैं अलग हूं संन्यास का अर्थ इतना ही है कि मैं नदी के साथ बहूंगा अब मेरी कोई अलग योजना नहीं कोई लक्ष्य नहीं जो इस समि का लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है अगर कोई लक्ष्य हो तो ठीक न हो तो ठीक यह विराट जहां जा रहा है अगर जा रहा हो कहीं तो ठीक न जा रहा हो तो ठीक मैं चिंता क्यों सिर लूं? ये दो क्षण जीवन के मिले, हैं नाचू गुनगुनाऊ बांसुरी उठाऊ पैरों में घुंगू बांधूं, ये अहो भाग्य मिला ये आंखें मिली हैं सौंदर्य से भर लू ये हृदय मिला है प्रीति से आंदोलित हो लू ये संभावना मिली है इसको सत्य बना लूं न सपनों में खोया रहूं और सपने भी हम क्या देखेंगे हमारे सपने हमसे बड़े तो नहीं हो सकते हमसे छोटे ही होंगे एक दिल एक वृक्ष पर चढ़ी सपना देख रही थी दोपहर है वृक्ष की घनी छाया है नीचे कुत्ता लेटा हुआ था वृक्ष के वो देख रहा था कि बिल्ली सोई है और बड़ी मग्न हो रही बिल्ली की मुस्कुराहट साफ दिखाई पड़ रही थी जरूर कुछ मजा ले रही कुत्ता जरा खांसा खखा खा रहा भोंखा बिल्ली की नींद टूटी बिल्ली ने कहा क्या शोरगुल मचा दिया कम से कम दोपहर तो चुप रहा करो क्या मजे का सपना देख रही थी तोड़ दिया कुत्ते ने पूछा इससे तो खांसा खखारा क्या सपना देख रही हो मैं भी तो सुनू बिल्ली ने का सपना देख रही थी कि वर्षा हो रही और चूहे ही चूहे गिर रहे हैं पानी नहीं कुत्ते ने कहा धत तेरी क्यारे मूरख शास्त्र पढ़े शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब वर्षा होती तो हड्डियां बरसती चूहे नहीं कुत्तों के शास्त्र में तो यही लिखा है कि हड्डियां बरसतीं बिल्ली ने कहा तुम किन शास्त्रों की बात कर रहे हो अरे हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है जब परमात्मा देता है तो चूहे ही चूहे बरसते और हमारे ही शास्त्रों में नहीं लिखा आदमी तक कहते हैं मूसलाधार वर्षा आदमी भी हम सराजी कुत्तों के अपने सपने होंगे कुत्तों से भिन्न नहीं होंगे हड्डियां ही बरसेंगी बिल्लियों के अपने सपने होंगे बिल्लियों से भिन्न नहीं होंगे चूहे ही बरसेंगे तुम सपने क्या देखोगे वही तो ना जो तुम अपने अंधेरे में अपने अज्ञान में अपनी मूर्छा में देख सकते हो तुम्हारे सपने तुमसे बड़े नहीं हो सकते तुम कहते हो दीपक शर्मा खामोश नजर टूटे दिल से हम अपनी कहानी कहते सभी को एक दिन ऐसे ही कहानी कहनी पड़ती है दिल टूटा होता है तार तार टूटे होते हृदय का साज टूट गया फूट गया होता है आंखें धुंधला गई होती हैं सपने देखते देखते अंधी हो गई होती अंधेरे में रहते रहते प्रकाश को देखने की क्षमता खो चुकी होती शब्द भी नहीं सोचते कि कैसे कहें क्या कहें लेकिन खामोश नजरें सब कह देती कहते हो बहते हैं आंसू बहते हैं, और कुछ बचता ही नहीं फिर पास खामोश नजरें उदास नजरें उदासीन चेहरे जीवन भर के टूटे सपनों के ढेर खंडहर ही खंडहर और ध्यान रहे जो हारते हैं वो तो हारते ही हैं इस जगत में जो जीतते हुए मालूम पड़ते हैं वो भी हार जाते हैं। यहां कोई जीतता ही नहीं सिर्फ उन थोड़े से लोगों को छोड़कर जो समय रहते जाग जाते हमने उन्हें यूं ही तो बुद्ध नहीं कहा बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ हमने उन्हें यूं ही तो जिन नहीं कहा जिन का अर्थ होता है जीता हुआ हम तो हारे हुए हैं और हम तो सोए हुए न बुद्ध न जिन हम तो बुद्धों को भी मानते हैं तो सिर्फ मानते हैं नींद में ही पूजा भी कर लेते हैं प्रार्थना भी कर लेते हैं अर्चना भी कर लेते हैं जिनको भी मानते हैं तो जिन नहीं होते जैन हो जाते जिन हो जागो जियो जीतो जैन हो गए अर्थात चूग गए आते आते हाथ सूत्र लगते लगते हाथ चूग गए मुड़ते थे ठीक मोड़ पर मगर फिर भटक गए फिर छुद्र बातें ही हाथ में रह जाती एक मित्र जिनेश्वर ने पूछा है थोड़े दिन पहले जैन मंदिर की प्रतिमा से पानी टपक रहा था जैन कहते हैं कि अमृत झर रहा है अब आनंद ही आनंद होगा तथाकथित धर्म स्थानों में ऐसा चमत्कार होता ही रहता है यह प्रतिमा मानव जीवन की रुग्णता देखकर आंसू बहाती है अथवा अमृत वर्षा करती यह कैसे पता चले कृपया समझाने की कृपा करें न तो अमृत रहा है न आंसू झर रहे हैं प्रतिमा तो पत्थर है रोएगी भी क्या करुणा भी क्या करेगी लेकिन बड़े चालवाजों के हाथ में धर्म पड़ गया ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी सोख लेते ऐसे पत्थर होते हैं अफ्रीका में भी होते हैं कश्मीर में भी होते जो हवा से भाप को सोख लेते और वही भाप ठंडक पाके पानी की बूंद बनकर प्रतिमा पर जम जाती और तब बुद्धों की जमात एक से एक बातें कहेगी ये तरकीबें पंडित पुरोहित सदियों से काम में लाते रहे लोगों को अंधा करने के लिए मगर कभी तुम ये तो सोचो जब खुद महावीर जिंदा थे तब भी आनंद आनंद नहीं हुआ अमृत नहीं बरसा अब क्या खाक पत्थर की प्रतिमा से बरसेगा जब महावीर मौजूद थे स्वयं तब कितना आनंद वर्षा कितने जीवन आंदोलित हुए और तुमने महावीर के साथ क्या किया कानों में खीले ठोंके सताया मारा एक गांव से दूसरे गांव भगाया पागल कुत्ते महावीर के पीछे छोड़े खूंखार कुत्ते महावीर के पीछे लगाए क्योंकि महावीर की नग्नता तुम्हें सालती थी अखरती थी महावीर की नग्नता उनकी सरलता की उद्घोषणा थी जैसे छोटा बच्चा लेकिन उनकी नग्नता तुम्हें अर्चन देती थी उनकी नग्नता तुम्हें भी खबर देती थी कि हो तो तुम भी नग्न वस्त्रों में कितना ही अपने को छिपाओ सच्चाई छुपेगी नहीं छिपाने से उघड़ो तुम्हें बेचैनी होती थी घबराहट होती थी तुम समझते थे ये आदमी हमें भ्रष्ट कर रहा है हमारे बच्चों को भ्रष्ट कर रहा है गांवों में टिकने नहीं देते थे महावीर को महावीर जब जीवित थे तब आनंद ही आनंद नहीं बरसा अमृत नहीं बरसा अब किसी पत्थर की प्रतिमा पर पानी के बूंदन जम जाएंगी और आनंद ही आनंद आनन्ध हो जाएगा कुछ तो गणित भी याद करो ये तो सीधे से गणित हैं लोग कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती तो भगवान का अवतार होता है कृष्ण का वचन लोग उद्धरण करते संभवामी युगे युगे आऊंगा युग युग में आऊंगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी उदरभवती भार जब भी गिलानी होगी धर्म की आऊंगा मगर तब आए थे तब कौन से धर्म की पुनर्स्थापना हो सकी महाभारत हुआ धर्म की कोई पुनर्स्थापना तो नहीं हुई हिंदुओं के हिसाब से कोई एक अरब आदमी महाभारत के युद्ध में मरे कटे धर्म का कोई अवतरण तो नहीं हो गया सच तो ये कि महाभारत में भारत की जो रीढ़ टूटी वो फिर आज तक ठीक नहीं हुई महाभारत में जो भारत की आत्मा मरी वो अब तक पुनर्जीवित नहीं हो सकी महाभारत के बाद फिर भारत उठ नहीं पाया अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया फिर टूटता ही गया बिखरता ही गया खंडित होता गया ईसाई कहते हैं कि जीसस का अवतरण हुआ था मनुष्य के उद्धार के लिए वे आए ही इसलिए थे परमात्मा ने भेजा ही इसलिए था एकमात्र बेटा है वे परमात्मा के इकलौते पुत्र अपने इकलौते बेटे को परमात्मा ने भेजा कि जाओ अब मनुष्य का उद्धार करो ये तो सब बातें ठीक मगर मनुष्य का उद्धार कहां हुआ ये तो कोई देखते ही नहीं ये तो कोई पूछते ही नहीं मनुष्य का तो उद्धार नहीं हुआ जीसस को सूर्य लग गई यही अगर मनुष्य का उद्धार है तो बात अलग और ईसाइयत भी फैल गई दुनिया में तो कोई मनुष्य का उद्धार हो गया लेकिन लोग इसी तरह की व्यर्थ की बातें फैलाते फिरते और आश्चर्य तो यह है कि हम सदियों सदियों से इन्हीं घन चक्रों के चक्कर में पड़े रहते हमें होश भी नहीं आता हम फिर फिर उन्हीं मूर्ताओं में पड़ जाते न तो कोई चमत्कार है इसमें न कुछ विशेषता है जरा उस पत्थर की परीक्षा करवा लेना पत्थर के विशेषज्ञों से और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पोरस पत्थर है उसमें कुछ छोटे छोटे छेद हैं जिन छेदों से वाष्प भीतर प्रवेश कर जाती और जब भी ठंडक मिलती तो स्वभावता वाष्प पानी में बदल जाती पानी में बदली तो छिद्रों के बाहर आके बहने लगती अब तुम्हारी जो मर्जी हो आरोपित करने की गरीब पत्थर पे आरोपित कर दो और अगर अमृत है ये तो चाट क्यों नहीं जाते तो कम से कम जैन ही अमर हो जाएं, और ज्यादा जैन भी नहीं है कोई पैंतीस लाख हैं? मुल्क में इतनी मूर्तियां हैं चांट जाओ सारी मूर्तियों को कम से कम तुम ही अमर हो जाओ जब अमृत ही मिल रहा है तो क्यों चूक रहे हो और यह तो हर साल घटनाएं घटती और आनंद तो कहीं दिखाई पड़ता नहीं बस सपने ही सपने हैं इन सपनों में ही अपने को भुलाए रखोगे तो आज नहीं कल रोगे जार जार रोगे फिर आंसू ही आंसू बहेंगे इसमें कसूर किसका है दीपक शर्मा कहते हो कल तक इन सुनी आंखों में शबनम थी चांद सितारे थे सब झूठे अगर सच्चे होते तो आज भी होते कल ही क्यों झूठे हो, होते हैं तो कल होते हैं आज नहीं होते आज होते हैं तो कल नहीं होते इस जगत में जो झूठ है वो बदलता रहता है जो सत्य है वह शाश्वत है लेकिन हम झूठ में खूब उलझ जाते हम झूठ से बहुत प्रभावित होते सच तो यह है हम बदलाहट से ही आकर्षित होते देखा तुमने किसी कुत्ते को बैठे हुए बैठा है चुपचाप कोई चीज हिलती डुलती नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा फिर जरा सा कोई चीज को हिला डुला दो एक पत्थर में धागा बांध के उसे जरा खींच दो दूर बैठ के और कुत्ता एकदम चौंक के खड़ा हो जाए जब तक पत्थर जगह पे पड़ा था एक कुत्ता निश्चिंत था पत्थर हिला कि कुत्ता जाका कि भोंका कि आकर्षित हुआ कि मामला क्या है ये कुत्ते का ही नहीं लक्षण है ये सारे मन का लक्षण है इसलिए जो चीज बदलती नहीं वो दिखाई नहीं पड़ती तुम अपनी पत्नी को देखते हो वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती वो बदलती नहीं वो वही कि वो पत्नी कल भी थी और आज भी है कल भी होगी लेकिन पड़ोसी की पत्नी पड़ोसियों की पत्नियां उन्हें तुम टकटकी लगा के देखते हो तुम्हें अपना घर दिखाई पड़ता है कुछ दिखाई नहीं पड़ता तुम परिचित हो सब चीजें अपनी जगह होती तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता हां कोई अदल बदल हो जाए रात कोई चोर घर में घुस जाए सामान इधर का उधर कर दे कुर्सी सरकी मिले दरवाजा खुला मिले ताला टूटा मिले तो तुम चौंकते हो परिवर्तन आकर्षित करता है अगर चीजें थिर हों तो आकर्षित नहीं करती इसलिए तो फैशन रोज रोज बदलने पड़ते कारण साफ है क्योंकि फैशन का मतलब ही यह होता है जो चीज आकर्षित करे अगर बदलो मत तो आकर्षण खो जाता है इसलिए नई नई साड़ियां चाहिए नए नए ढंग के बॉर्डर चाहिए नए नए ढंग की छपाई चाहिए नए नए ढंग के वस्त्र चाहिए फिर फिर लौट आते हैं कुछ दिनों बाद वही पुराने वस्त्र लेकिन तब वो नए हो जाते हैं चीजें फिर फिर लौट आती हैं फैशन में एक दस पंद्रह साल फैशन में नहीं रही तो लोग भूल चुके होते हैं फिर नई हो गई फिर लौट आती स्त्रियों ने फिर कान छिदाने शुरू कर दिए फिर कान में बाले आ गए फिर नाके छिदने लगी फिर गुदने गुदे जाने लगे चले गए थे बाहर हो गए थे फैशन के अब फैशन में वापस लौटने लगे फिर वापस चले जाएंगे यूं ही चलता रहता है बदलाहट चाहिए जिस चीज के तुम आदि हो जाते हो उसमें रस्क हो जाता है रोज रोज वही भोजन रस्क हो जाएगा नया नया भोजन चाहिए रोज रोज नई नई फैशन चाहिए मुल्ला नसरुद्दीन की दिली आकांक्षा थी कि वह अपनी पत्नी को ऐसा कुछ करिश्मा दिखाए कि वह हैरान हो जाए विस्मय विमुक्त हो जाए एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपनी लंबी दाढ़ी कटवाकर घर जाऊं तो शायद मेरी पत्नी चौंक जाएगी ऐसा सोच उन्होंने अपनी दाढ़ी मुझ साफ करवाई और घर जा पहुंची रात का समय नौकर ने दरवाजा खोला मुल्ला सीधे बेडरूम में जाकर सो गया थोड़ी देर बाद जब गुलजान की नींद खुली तो उसने मुल्ला के चिकने गालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुम जाओ चंदुलाल मेरे पति के घर आने का समय हो गया होगा वही दाढ़ी होती तो चल जाता लेकिन ये चिकने चिकने गाल और चंदूलाल तो बिल्कुल सफा चट इसलिए तो चंदूलाल उनका नाम यहां तो चीजें दिखाई ही तब पड़ती जब बदलाहट होती रहे स्त्रियां क्यों इतना रस लेती श्रृंगार में ताकि वो ताजी होके निकले नई होके निकले ताकि लोगों की आंखें टिकी रह जाएं। दुनिया बड़ी अजीब है ये स्त्रियों चाहती हैं कि लोग टकटकी -टक लगा के देखें, और फिर कोई टकटकी लगा के देखे तो कहती लुच्चा लुच्चा का मतलब ही होता है जो टकटकी लगाकर देखे लुच्चा शब्द बनता है लोचन से लोचन यानी आंख लुच्चा का वही मतलब होता है जो आलोचक का होता है दोनों में कुछ भेद नहीं आलोचक भी लोचन से ही बनता है और लुच्चा भी लोचन से लुच्चा का मतलब है देखी जाए ही जाए आंख गढ़ाए रहे और पूरी घंटों मेहनत किसी बिचारे के लिए है और जब देख रहा है तो दिल नाराज होता है मैं कॉलेज में अध्यापक था एक दिन बैठा था प्रिंसिपल के कमरे में कुछ बात चल रही थी वो कुछ ऊंची ऊंची बातों में रस लेते थे तो कभी कभी मुझे बुला लेते थे उनको रस्ते लगाने के लिए मैं कभी कभी पहुंच भी जाता था तभी एक युवती आई बहुत सजी धजी काजल वगैरह लगाए हुए बाल सजाए हुए इत्र छिड़के हुए और उसने कहा कि ये फलन लड़के ने कंकड़ मारा है और चिट्ठियां लिखता है और दीवारों पे मेरा नाम लिखता है मेरे बर्दाश्त के बाहर है उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ समझाइए इस लड़के को बुला इसकी बहुत शिकायतें आ रही ये पहला मौका नहीं है और भी लड़कियों ने इस शिकायत की मैंने कहा इस लड़के को पीछे देखेंगे अभी लड़की आ गई पहले इससे निपट लें वो लड़की थोड़ी चौंकी उसने कहा मैंने तो कोई कसूर नहीं किया मैंने कहा कसूर नहीं किया ये काजल किस लगाया हुआ ये बाल इतने क्यों समारे हुए ये इत्र किस लिए छिड़का हुआ है किसके लिए छिड़का हुआ है यहां कोई तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा है और वो बेचारा तुम्हारे श्रम को सार्थक कर रहा है तो नाराजगी क्या है उसका कसूर क्या उसका नंबर दो कसूर वो सिर्फ मूरख है और कुछ भी नहीं वो तुम्हारी चाल में आ गया उनका बुलाओ उस लड़के को मैं उसको देखूं वो मूरख होना ही चाहिए नहीं तो कौन तुम्हारी चाल में आएगा कितनी काजल लगाओ ये गोल मटोल तेरी आंखें मछली जैसी नहीं बन सकती वो कौन नालायक है उसको बुलाओ वो लड़की जो नदारत हुई उसे लौट ही नहीं मैंने प्रिंसिपल को कहा के बुलवाओ उस लड़की को चपरासी भिजवाया वो लड़की तो घर ही भाग गई उसने तो ये सोच ही नहीं था कसूर लेकिन बड़े अजीब है आदमी के तर्क बड़े अजीब और स्त्रियों का तर्क तो और भी अजीब है उनका हिसाब भी अजीब है धक्का ना मारो तो उनका जिंदगी बेकार गई धक्का मारो तो पुलिस में रिपोर्ट करवाने को हाजिर और घर से पूरी तैयारी करके निकली कि कोई धक्का मारे जब तक तुम धक्का न मारो उनकी तैयारी बेकार गई वो घंटों जो मेहनत की कोई सार्थक करे और जिसने सार्थक की वो फंसा वो फिर जीवन भर रोएगा मुल्ला नस् मक्खियां मार रहा था पत्नी ने पूछी कितनी मार चुके अभी तक तो केवल तीन मार पाया हूं एक नर दो मादाएं पत्नी ने कहा हद कर दी तुमने तुम कैसे पहचाने कि मक्खी में कौन नर है कौन मादा उसने कहा जो नर थी मक्खी वो अखबार पे बैठी थी और ये दो मादाएं दो घंटे से दर्पण पे बैठी जाहिर है कि कौन नर है कौन माता है इसमें कोई बहुत बड़ा हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं ये दो घंटे से दर्पण पर क्या कर रही फैशन बदलता है सपने बदलते रहते हैं यही उनकी खूबी है सत्य शाश्वत है जैसे का तैसा है संतों ने कहा ज्यू का त्यों ठहराया जिस दिन तुम उसमें अपने मन को लगा लोगे जो जैसा है वैसा ही है जस का तस जरा भी बदलता नहीं मगर उसमें तुम्हारा रस नहीं रस बदलाहट में और इसलिए एक दिन जीवन में दुख आएगा विषाद आएगा खुदा के हुस्न ने एक दिन यह सवाल किया है क्यों ना मुझे जहां में तूने लाजवाल किया सौंदर्य ने एक दिन परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे शाश्वतता क्यों ना दी क्षण क्यों दी जहां में तूने मुझे लाजवाल क्यों ना किया सदा ठहरने वाला क्यों ना बनाया प्रश्न सार्थक मालूम होता है सौंदर्य जैसी चीज बनाई गुलाब का फूल खिला सुबह खिला और सांझ पोखरियां झर गई ये भी क्या बात हुई इससे तो हमारे वैज्ञानिक ज्यादा होशियार हैं प्लास्टिक का फूल बनाते हैं बना दिया एक दफा सुध बना दिया टिक रहता है जब चाहो तब धो नहलाओ साबुन से साफ करो फिर ताजा का ताजा प्लास्टिक में जो शाश्वतता है इतनी भी शाश्वतता नहीं है गुलाब के फूल में क्या परमात्मा ने फूल बनाया पूछा होगा सौंदर्य ने खुदा के हुस्न ने एक दिन यह सवाल किया क्यों ना मुझे जहां में तूने लाजवाल किया बनाया भी मुझे इतनी मेहनत से बनाया तो सदा के लिए बना दिया होता जवानी दी थी तो दे ही दी होती फिर लेनी क्या फिर क्या बुढ़ापा मिला जवाब तस्वीर खाना है दुनिया शबे दराज शबे दराज अज्म का फसाना है दुनिया ये दुनिया तो एक चित्रशाला है यहां रंग बदलते रहने चाहिए तो ही यहां आकर्षण है इसकी रचना ही मिटने वाले रंगों से हुई अगर रंग ठहरे ही रहे ठहरे ही रहे तो कौन देखेगा उन्हें? लोग उदास हो जाएंगे लोग बोर हो जाएंगे इसलिए हर चीज बदलती हुई है प्रतिपल बदलती हुई है सब क्षण है परिवर्तनशील है मिला जवाब तस्वीर खाना है दुनिया शबे दराजे अजम का फसाना है दुनिया हुई है रंगे तगेल से नमूद इसकी हंसी वही है हकीकत है जवाल जिसकी मिट जाने वाला जो है वही यहां सुंदरी मालूम होता है वही यहां सौंदर्य है जितनी जल्दी मिट जाने वाला है उतना ज्यादा सुंदर मालूम होता है उतना ही जल्दी लोगों से पकड़ रखना चाहते उतना ही ठहरा लेना चाहते ठहरता नहीं इसलिए इसलिए लोग यहां उन चीजों में उत्सुक होते जो जल्दी बदल जाने वाली आत्मा में किसकी उत्सुकता है आत्मा बदलती ही नहीं तो कहते आज नहीं कल खोज लेंगे कल नहीं परसों इस जन्म नहीं तो अगले जन्म चौरासी करोड़ योनियां पड़ी हैं जल्दी क्या है मगर फिल्म जो आज लगी है उसका क्या ठिकाना कर रहे न रहे उसे तो देखा मंदिर तो सदा है गीता तो कल भी पढ़ लेंगे अखबार जो आज का है वो कल पुराना पड़ जाए गीता तो कल भी पुरानी है आज भी पुरानी पुरानी ही पुरानी वही कि वही है लोग सुबह से अखबार पढ़ते हैं गीता और कुरान नहीं अखबार को जल्दी पढ़ लेना चाहते हैं। क्यों दोपहर होते होते तो कचरा हो जाएगा दोपहर को तो दोपहर के संस्करण आ जाएंगे सांझ को सांझ के संस्करण आ जाएंगे इतनी जल्दी बदल जाने वाली चीज है कि पढ़ लो तो पढ़ लो नहीं तो चूक गए गीता में क्या जल्दी है, है। आज नहीं कल कल नहीं परसों हंसी वही है हकीकत है जवाल जिसकी सौंदर्य गिर लोग इसलिए इतने दीवाने सपनों के लिए लोग इसलिए तेने पागल कहीं करीब था ये गुफ्त कमर ने सुनी चांद ने ये बात सुन ली सौंदर्य जब परमात्मा से पूछ रहा था रहा होगा कहीं करीब फलक पर आम हुई अख्तरे शहर ने सुनी चांद ने सुनी तो सारे आकाश को खबर कर दी आकाश के द्वारा सूर्य की पहली किरणों को पता चल गई फलक पराम हुई अख्तरे शहर ने सुनी सितारे ने सुनकर सुनाई शबनम को तारों को पता चला तो तारे जाते जाते ओस की बूंदों को कह गए कि सुन लो यहां वही सुंदर है जो सदा नहीं इसलिए तो ओस की बूंद इतनी सुंदर मालूम पड़ती अभी है अभी गई जरा सी सूरज की किरणें आई धूप पड़ी ओस की बूंद उड़ गई महावीर ने तो जीवन को कहा ही है घास की पत्ती पर टिकी हुई ओस की बूंद जरा हवा का झोंका आया ये सरका वो सरका देर नहीं लगती इसलिए तो हम जीवन को इतने जोर से पकड़ते हैं लाख हम से कहते हैं बुद्ध पुरुष भीतर जाओ हम कहते हैं जाएंगे लेकिन बाहर का सारा खेल तमाशा तो देख ले यहां एक से एक चमत्कार हो रहे हैं बाहर एक से एक खिलौने ईजाद किए जा रहे हैं और भीतर की दुनिया तो सदा वही है इतनी जल्दी क्या है वहां जाने की बुढ़ापे में देखेंगे मरते वक्त देखेंगे पहले ये सारी रंगीन दुनिया पहचान लें इसलिए हिंदुओं ने तो व्यवस्था कर रखी थी कि सन्यास लेना ही चौथी अवस्था में पचहत्तर साल के बाद बेटा ना बचोगे न सन्यास लेना पड़ेगा झंझटी मीठी अब भारत में तो औसत ही उम्र कोई 36 साल है। और वैज्ञानिकों ने बहुत खोजबीन की पांच हजार साल तक की जो लाशें मिली हैं भारत में जो हड्डियां मिली उनसे एक अजीब बात सिद्ध होती है कि कोई हड्डी 40 साल की उम्र से ज्यादा पुरानी नहीं मतलब 40 साल से ज्यादा कोई आदमी पांच हजार साल पहले जिंदा नहीं रहता था लाख तुम कहो कि हमारे ऋषि मुनि बड़े लंबी आयु वाले होते थे मगर एक भी हड्डी गवाहें नहीं देती हड्डियां तो 40 साल की गवाहें देती मगर लंबे लगते रहे होंगे समय क्योंकि रफ्तार चीजों की धीमी थी रफ्तार जब धीमी होती तो चीजें बड़ी लंबी में होती अभी भी देहात में लोग गिनती ही नहीं जानते तुम किसी से पूछो कितनी उम्र तुम नहीं बता सकते वो चालीस साल भी बहुत लंबे मालूम होते और यहां जिंदगी की रफ्तार इतनी बढ़ गई है तेजी से कि यहां चालीस साल तो आनन फानन चले जाते पश्चिम में तो और तेजी से भाग दौड़ है तो चीजें और जल्दी बदल जाती हैं कोई आदमी तीन साल से ज्यादा एक मकान में पश्चिम में नहीं रहता न तीन साल से ज्यादा एक नौकरी में टिकता है न कोई शादी तीन साल से ज्यादा टिकती तीन साल आखिरी सीमा मालूम पड़ती बर्दाश्त की एक एक आदमी जिंदगी में आठ आठ दस दस शादियां कर लेता एक हॉलीवुड की अभिनेत्री के बाबत तो पता चला कि जब उसने इक्कीसवीं शादी की तो शादी के चौथे दिन बाद पता चला कि यार आदमी एक बार पहले भी उसका पति रह चुका है अब किस पति रह चुके कौन ठिकाना रखेगा जमाना बीत चुका हो गया जब कभी ये पति रहा होगा वर्षों बीत गए होंगे हो सकता है बीस पच्चीस साल पहले रहा होगा अब 20-25 साल पहले की किसको याद इस बीच कितना गंगा का पानी बह गया ये तो तीन चार दिन बाद कुछ कुछ शक उसे हुआ कि ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना लगता है जैसे किसी जन्म में किसी अतीत काल में कोई परिचय रहा हो जैसे जाति स्मरण हुआ हो दे जा वो शायद इसको कभी देखा है कहीं देखा है उस आदमी को भी थोड़ा शक हुआ कि ये औरत यूं तो बहुत बदल गई मगर कुछ कुछ पहचानी मालूम पड़ती है नाम भी सुना हुआ मालूम पड़ता दोनों ने अपनी कथा व्यथा कही तब पता चला कि ये तो पहले भी पति पत्नी रह चुके सिर ठोक लिया वहीं समाप्त हो गई बात समाप्त होने में देर नहीं रखती जरा सी बात में समाप्त हो सकती एक दूसरी घटना मैंने सुनी कि एक अभिनेत्री और एक अभिनेता विवाह रजिस्टर करने वाले दफ्तर में गए और दस्त कर रहे थे कि दस्तखत करने के बाद ही अभिनेत्री ने कहा कि मुझे तलाक देना है दस्त किए हैं रजिस्टर में अभी अभी स्याही भी नहीं सूखी और विवाह सूख गया कि मुझे तलाक देना है वो मजिस्ट्रेट भी बहुत चौंका उसने बहुत तलाक देखे थे जिंदगी में मगर इतने आनंद फानंद अभी रात भी नहीं हुई अभी कुछ हुआ ही नहीं रात तो दूर अभी गले भी नहीं मिले हाथ भी नहीं मिलाया अभी आलिंगन चुंबन कुछ भी नहीं हुआ अभी तो सिर्फ रजिस्टर में दस्खत हुए उसने पूछा कि मैं थोड़ा हैरान हूं अगर ऐसा ही तलाक करना था तो विवाह किस लिए किया क्या कारण है तलाक की इतनी जल्दी का उस स्त्री ने कहा नहीं यह आदमी मुझे जिसते ही नहीं या इससे मेरी टिकेगी नहीं एक दिन नहीं टिकेगी फिर भी उसने कहा मैं कारण तो सुन लू तलाक लेना हो तो लो लेकिन कारण क्या उसने कहा कारण यह है कि देखो दस दस्खत देखो इसके इतने बड़े बड़े अक्षरों में किए हैं मैंने इतने छोटे छोटे अक्षरों में यह अभी से अपनी हैकर दिखा रहा है ये नहीं चलेगा ये है नहीं चलेगा ये बात शुरू हो इसके पहले ही बंद कर देना बेहतर इसने जान के ये हरकत की और जरूर जब देखा मजिस्ट्रेट में तो वो भी हैरान हुआ हस्ताक्षर क्या किए उसने पूरा पन्ना भर दिया था इतने बड़े बड़े अक्षर बनाए थे कि पहली कक्षा का, का विद्यार्थी भी इतने बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखता कर शुरू हो गई अहंकारों की यह हमारी उस उत्सुकता भागदौड़ के जीवन में और उसका कारण ही कुल इतना है कि मन आकर्षित ही होता है परिवर्तन में सितारे ने सुनकर सुनाई सबनम को फलक की बात कह दी जमी के महरम को रोज की बूंद ने आकाश का जो रहस्य था वो जमीन को बता दिया यू बात फैलती गई फैलती गई भराए फूल के आंसू पयामे शबनम से संदेश जो सुना सबनम का कह तो रही थी जमीन से लेकिन फूल ने सुन लिया उसकी आंखों में आंसू भराए नन्हना सा दिल खू हो गया कली का गम से रोता हुआ चमन से मौस में बाहर गया और जब वसंत ने सुना मधुमास ने सुना तो आया तो था हंसते हुए रोता हुआ चमन से मौस में बाहर गया शबाब सैर को निकला था सोगवार गया आए तो थे मस्ती को यौवन का आनंद मनाने लेकिन गए उदास यूं सभी को जाना पड़ता है दीपक शर्मा सपनों में जीओगे, क्षण में जीओगे, तो फिर आंसू ही आंसू हाथ लगेंगे फिर मोती हाथ नहीं लग सकते मोती चाहिए तो जीवन में एक रूपांतरण करना होगा उसकी पूरी शैली बदलनी होगी मुझसे अगर पूछो तो संसार की मैं परिभाषा करता हूं क्षण भंगुर में जीने वाला मन अर्थात संसार और शाश्वत में जीने वाला मन अर्थात सन्यास। तुम कहते हो ख्वाबों की गमकती कलियां थीं, दिलकश रंगीन नजारे थे कल तक इन सूनी आंखों में सबनम थी चांद सितारे थे पर अब हमको मालूम नहीं हम किस दुनिया में रहते अभी भी हो अभी भी देर नहीं हो गई सुबह का भूला भी सांझ घर लौट आए तो भूला नहीं कहाता है और भूलकर ही तो कोई आता है भूलकर ही तो कोई लौटता है भटककर ही तो कोई सीखता है अब भी सीख लो देर नहीं हो गई अब मन से हटो ध्यान में जगो अब संसार से रस को खींच लो वापस बहुत डाला व्यर्थ गया अब इस रस को अपने पे बरसाओ यही ऊर्जा जो बाहर की भागदौड़ में लगी है इसे भीतर की तरफ मोड़ो थोड़े अंतर्मुखी बनो तीन सीढ़ियां हैं बहिर्मुखता अंतर्मुखता और अतिक्रमण जो बहिर्मुखी है उसे पहले अंतर्मुखी होना होता है संसार से सन्यास, मन से ध्यान और जब ध्यान आ जाए सन्यास आ जाए तो उसके भी पार जाना है वहां भी रुकने जाना है वो इलाज था बीमारी चली गई तब तक औषधि का उपयोग है जिस दिन बीमारी ना बची उस दिन औषधि को ढोने का कोई प्रयोजन नहीं फिर बोतलें लटकाए हुए मत घूमने घूमते फिरना जब तक मन है तब तक ध्यान का उपयोग है जब मन गया तो ध्यान का उपयोग गया जिस दिन तुम मन से मुक्त हुए पहली क्रांति और जिस दिन तुम ध्यान से भी मुक्त हो गए उस दिन दूसरी क्रांति बस दो ही क्रांतियां हैं उसके बाद मंदिर के द्वार खुले क्या तुम जानते हो कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है नसरुद्दीन ने अपने दोस्त डब्बू जी से पूछा जवाब मिला नहीं यह सुनकर मुल्ला ने कहा तुम वाकई में बिल्कुल ढब्बू ही हो जोरू के गुलाम जो ठहरे दिन भर घर में घुसे रहते हो दुनिया की कुछ खोज खबर नहीं चूड़ियां क्यों नहीं पहन देते नामर्द? क्या तुम्हें पता है कि जिमी कार्टर कहां का प्रेसिडेंट डब्बू जी को समझे नहीं हड़बड़ा के बोले प्रेसिडेंट को कहां काट खाया <laughs> नसरुद्दीन ने अपना सिर ठोंक लिया इसका मतलब यह कि तुमने जिमी कार्टर का नाम भी कभी अभी सोना नहीं हद्द हो गई अच्छा यही बता दो अपने शहर के रोटरी क्लब का अध्यक्ष कौन ढब्बू जी बेचारे चुप रह गए मुल्ला ने डांट तुए का शर्म आना चाहिए यार जरा सुबह शाम यहां वहां घूमते फिरते क्यों नहीं घर में घुसे रहते हो दिन भर क्या जिंदगी ऐसे ही गंवा देनी कुछ देखो कुछ सुनो कुछ परखो कुछ पहचानो अरे संसार में आए हो तो कुछ कर जाओ डब्बू जी ने बात बदलते हुए पूछा क्या तुम सरदार विचित्र सिंह के संबंध में कुछ जानते हो नसरुद्दीन बोला नहीं तो क्यों क्या कोई खास बात डब्बू जी ने गंभीरता से जवाब दिया बेटा राम तुम तो दिन भर यहां वहां घूमते हो और ये लफंगा दिन भर तुम्हारे घर में घुसा रहता मुल्ला ने तैश में आकर पूछा ऐसी बात उसकी हड्डियां चकना कर दूंगा जरा यह तो बताओ कि इस हराम की शक्ल कैसी डब्बू जो बोले शक्ल अरे शक्ल और कैसी होगी बिल्कुल तुम्हारे बेटे फजलू से मिलती एक बहिर्मुखी व्यक्ति है जो बाहर बाहर जिसका भटकाव है फैलाव है एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है जो भीतर सिकुड़ जाता है कार्ल गुस्ताम जुंग ने दो ही तरह के व्यक्ति माने हैं बहिर मुखी और अंतर्मुखी एक तीसरे तरह का व्यक्ति है जो दोनों नहीं जो दोनों के पार है जो आंख खोलता है तो बाहर देखता है आंख बंद करता है तो भीतर देखता है लेकिन ऐसे किसी से बंधा नहीं है बाहर से न भीतर से मुक्ता के कांटे को निकालना हो तो अंतर मुक्ता के कांटे से निकालो और जब दोनों कांटे हाथ में आ जाए तो दोनों को फेंक देना नहीं तो खतरा है कुछ ऐसे ना समझ कि एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाल लेंगे तो फिर दूसरे कांटे से उनका इतना मोह हो जाएगा कि ये कितना गजब का कांटा है इसने पहले कांटे से हमें मुक्ति दिला दी तो अब इस कांटे को पिछले घाव में रख लें बात वही की वही रही फिर बंद गए कुछ लोग संसार से छूट के संन्यास से बंध जाते और बंधना नहीं है मुक्त होना है संसार से भी संन्यास से भी संन्यास तो केवल सेतु है कांटा है जिससे संसार का कांटा निकाल दो फिर तुम दोनों से मुक्त हो फिर इससे मत बन जाना बुद्ध कहते थे कुछ मूर्खों ने एक बार नदी नाव में पार की और फिर नाव को सिरप लिए बाजार में पहुंच गए लोगों ने पूछा ये क्या माज रहा है तुम ये नाव सिर्फ क्यों लिए हो? उन्होंने कहा कि हम इसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे अगर ये नाव हमें इस पार न लाती नदी के तो रात हो गई थी उस पार हमें जंगली जानवर खा जाते ये इसी नाव की कृपा से हम बचें ये जीवन अब इसी नाव की सेवा में लगा देंगे तो बुद्ध ने कहा बचे न बचे बराबर बुद्धू के बुद्धू रहे अब जिंदगी इस नाव को ढोते रहोगे ध्यान रहे साधनों को पकड़ मत लेना उनकी उपयोगिता है मगर वे साध्य नहीं और ये भ्रांति हो जाती बहुत लोगों से भोग छोड़ा योग पकड़ा फिर ऐसा कसके पकड़ते हैं जितना कसके भोग को पकड़ा था मगर पकड़ नहीं जाती धन छोड़ देते तो निर्धनता पकड़ लेते मगर पकड़ वही पुरानी की पुरानी संसार से बंधे थे फिर सन्यास से बंध गए मगर बंधने में कुछ ऐसी आदत हो गई कि कुछ ना कुछ बंधन चाहिए ही चाहिए बिना बंधे नहीं रह सकते फांसी कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए दीपक शर्मा तुम पूछते हो कृपा कर पता बताए पता तो चलेगा अतिक्रमण से मेरे बताने से नहीं हां राह बता देता हूं राह सुझा देता हूं चलना तो तुम्हें पड़ेगा अभी बहिर मुखी रहे हो बहिर मुख्ता उस जगह ले आई जहां हाथों में आंसू ही आंसू है और भीतर उदासी ही उदासी है अब अंतर अंतर्मुखता सीखो ध्यान सीखो सन्यास सीखो अब ये नई कला सीखो मगर इस मरण तुम्हें दिलाना चाहता हूं पुनः पुनः उससे भी बंध मत जाना जब मन से छुटकारा हो जाए तो ध्यान को भी धन्यवाद देना अलविदा कहना जब ध्यान की भी जरूरत न रह जाए तभी जानना कि आत्मनिष्ठ हुए समाधि में प्रवेश हुआ समाधि में ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती समाधिस्थ व्यक्ति ध्यान नहीं करता करने का कोई सवाल नहीं बात खत्म हो गई न मन रहा न मन को मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन रहा जब समाधि है पता चलता उसका जो शाश्वत है जो सदा है जस का तस जीव का त्यू ठहराया और वहीं पहुंचकर जानोगे कौन हो क्या हो और इतना ही नहीं कि अपने को जान लोगे अपने को जाना कि सबको जाना क्योंकि वह अंतरतम तो सबका एक है वहां कोई द्वैत नहीं वहां तो अद्वैत है